अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मुंडक के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र की चर्चा प्रातःकाल हो गई है छठवें मंत्र का विचार अभी होना है चतुर्थ मंत्र के चतुर्थ पाठ के द्वारा आत्मलाभ का फल बताया था ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश का स्पष्टीकरण करने वाला पंचम मंत्र था पंचम मंत्र के द्वारा ब्रह्म धाम में प्रवेश का स्वरूप स्पष्ट किया गया जो आत्मज्ञ होते हैं वे जीते जी ही निर्विशेष ब्रह्म का जब तक प्रारब्ध हैं मैं के रूप में अनुभव करते रहते हैं और जीते जी मय के रूप में जो अनुभव में आता है वही मृत्यु के समय शरीर छूटते समय अहम वृत्ति का आलंबन बनता है तो मृत्यु के समय निर्विशेष ब्रह्म ही ब्रह्मज्ञ के अहम का आलम्बन रहता है इसलिए जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही शरीर छूटता है ज्ञानी का तो घट फूटते ही घटाकाश जैसे महाकाश में अवस्थित होता है महाकाश रूप ही है उस रूप से अभिव्यक्त होता है अवस्थित होता है ऐसे उपाधि के छूटते ही निरुपाधिक ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है इसे गीता में द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक से बताया गया ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्य विमु्यति स्थित शामले ही ब्रह्म निर्वाणम ऋक्षति जो जीवन मुक्त है वे विदेह कैवल्य को प्राप्त करते जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति यह यहामलाभ का फल है फल जीवन मुक्ति अदृष्ट फल विधेयमुक्ति इसे बताया गया पंचम मंत्र के द्वारा षष्ट मंत्र से भी यही अर्थ पुनः बताया जा रहा है इसलिए षष्ट मंत्र के अवतरण में भाष्कर भगवान लिखते हैं कि किंच किंचक अर्थ और भी आत्मलाभ का फल हम ये बता रहे हैं आत्मज्ञ की गति कैसी होती है गति यानी फल आत्मज्ञान का तो ष्ट मंत्र का उच्चारण कर ले वेदान्त विज्ञान सन्यास वेद्तान शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोके लोकेशु काले सर्वे विज्ञान सन्यास शुद्ध शुद्धसत् यतय यति के ये दो विशेषण हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ था यतय और संन्यास योगात शुद्ध सत्वा यतया तो यति कहा जाता है यतनशील को यतन यानी प्रयत्न तो वह प्रयत्न होगा आत्मसंस्थम मन कृत्ता न किंचित अ चिंतयत ये गीता के छठवें अध्याय का नाम है ध्यान योग यानी निधिध्यासन वहाँ बताया गया है तो साधक को प्रयत्न कब तक करना होता है तो जब तक अहंता अनात्म विषयक है अनात्मा समष्टिवेष्टि उपाधि में से किसी न किसी उपाधि को ही आलंबन करके अहम वृत्ति रहती है जब तक तब तक उसे प्रयत्न करना होता है और वह प्रयत्न भी जल्दीबाजी का नहीं होता इसलिए गीता में कहा गया शनि शनै उपरमेत बुद्ध्यातिया गृहीतया यो तो, यतो निश्चरती मनस्चलम स्थिर ततो ततो तयम्य नयत और फिर आत्मसंस्थ मन कृतवानक किंचित चिंत तो यहाँ निवृत्ति ही साधना है तो शनै शनै उपरमेत धीरे धीरे अपनी अहम वृत्ति को पहले स्थूल उपाधि से निकालें फिर सूक्ष्म उपाधि से निकालें सूक्ष्मतर उपाधि से निकालें और जैसे जैसे वो बाह्य बाह्य उपाधि से निकलती जाएगी ऐसे ऐसे फिर यतो यतो निश्चरती मन चंचलम अस्थिर ततो तो तत् नियम्य एतत, एतत मन तो जहाँ जिस जिस उपाधि से मन यानी मन की अहम का वृत्ति मन का परिणाम ही जिस जिस उपाधि से निकलती जा रही है अहम वृत्ति दुबारा उधर उसे विषय बनाने के लिए जाने न दे ततो तत् ये तत नियम्य तो ततः ततः यानी जहाँ जिस जिस उपाधि से हमने अहम वृत्ति को निकाला वहाँ वहाँ से फिर अहम वृत्ति को उसे आलम्बन बनाने के लिए जाने न दे उसे रोके ये अने अहम वृत्ति रूप मन को नियम नियमन करे उसका तो वृत्ति तो बिना आलमन के रहेगी नहीं अहम वृत्ति को उसके अनात्मा रूप आलम्बन से तो निकाल लिया तो कोई ना कोई आलमन पकड़ाना पड़ेगा ना बिना आलम्बन के कोई वृत्ति रहती नहीं है तो इसलिए कहा कि आत्मन्यवशम वशम तो अनात्मा से तो उसका नियमन करें उसे हटा दे और उसे रोक लें आत्मा में आत्मा में अवस्थित करें आत्मन्यव ये वकार ये बताता है कि अनात्मा में जाने ही न दे आत्मा में ही रोक करके रखें अहम वृत्ति को और जैसे ही संपूर्ण अनात्मा से अहमवृत्ति का व्यावर्तन होगा और आत्मा में ही अवस्थित होगी अहम तो लक्ष्य पर पहुंच गया तो लक्ष्य पर पहुंचने के बाद फिर वहां से प्रचूत न हो अहम वृत्ति इसकी सावधानी रखें इसलिए कहा कि आत्मसंस्तम मन कृत्ता न किंचित अपि चिंतित स्वरूप में अवस्थित हो गया तो फिर चिंतन बंद कर दें फिर कुछ सोचे ना ये हैं एक प्रकार से प्रयत्न और यह प्रयत्न करना जिनका शील हो गया है स्वभाव हो गया है इतना अधिक अभ्यास हो गया अनात्मा से अहम वृत्ति को हटा करके आत्मा में ही अवस्थित रखने का वो निधि ध्यान की परिपक्व अवस्था में होता है ये शील हो गया है जिनका उन्हें कहा जाता है ये तनुशील यही प्रयत्न करना अहम वृत्ति को अनात्मा पंच से व्यावृत करके आत्मा में ही अवस्थित रखना रूप प्रयत्न करना जिनका स्वभाव बन गया अभ्यास में आ गया कोई स्तोत्र पाठ किसी के अभ्यास में आ जाता है तो कई बार वह नींद में भी बोल जाता है अभ्यस्त साधन सहज हो जाता है उससे तो ऐसा सहज हो गया है जिनका यह प्रयत्न उन्हें कहा जाता है यति यत्नशील ये तो सन्यास योगात यतय यहाँ पर जो यति शब्द हैं वह उनको बताता है अहम वृत्ति जैसे हमारी स्वभावतः अनात्मा कार्यक्रम संघात को आलमन बना करके रहती है ऐसे यतियों की अहम वृत्ति स्वभावतः स्वरूप को आलंबन बन करके रह रही है तो यत्नशील हो गए वे उनके ये दो विशेषण हैं कि वे सन्यास योगात्‌ शुद्ध सत्वा तो सन्यास है परित्याग अनात्मा कार्यक्रम संगत का आत्म रूप से सक्रिय जो शरीर इंद्रिया मन है इनको आत्मरूप से ग्रहण करेंगे तो इनका जो धर्म है क्रिया व्यापार शरीर का शरीर की क्रिया इंद्रियों की क्रिया मन की क्रिया वह फिर मेरी मान लेगा अपनी मान लेगा जो जो सक्रिय कार्यक्रम संगात में आविद्यक तादात में अभिमान करके रहता है वह वह स... कार्यक्रम संघात की क्रिया को अपने द्वारा निर्वर्तित अनुभव करता है अपने आप को सक्रिय अनुभव करता है कर्ता अनुभव करता है शरीर आदि का कर्म अपना व्यापार मान लेता है लेकिन ये तो ये है शरीर आदि में से अहम वृत्ति को हटा करके स्वरूप में अहम वृत्ति को रखना उसका शील है तो वह सक्रिय शरीर इंद्रिय मन को अपना स्वरूप अनुभव नहीं कर रहा है इसलिए उनकी जो क्रियाएं हैं उनका मैं निर्वर्तक हूँ ये भी अनुभव नहीं करेगा वो तो इनको मैं समझने वाला इनके व्यापार का मैं निर्वर्तक करता हूं इनका व्यापार मेरा कर्म है ऐसा अनुभव करेगा अपने कर्तापना का तो शरीर इंद्रिय मन का जो व्यापार है वह शरीर इंद्रिय मन में ही रखेगा उनका अपने व्यापार के रूप में त्याग ये सन्यास शब्द का अर्थ है शरीर इंद्रिय मन के व्यापार को मैं कर रहा हूँ इसलिए मेरा है इस रूप से स्वीकार न करना उसका परित्याग ये माना जाता है सन्यास शब्द का अर्थ और ये इस प्रकार का उपाधि के व्यापारों को धर्मों को स्वयं स्वीकार नहीं कर रहा है इसलिए उपाधि के व्यापार से होने वाला जो फल है उस फल के प्रति उसका रागद्वेश भी नहीं होगा कर्म ही को उपाधि के अपना नहीं समझ रहा है तो उस कर्म के फल के प्रति रागद्वेश से भी रहित होगा उसके चित्त में उपाधि के व्यापार के फल के प्रति रागद्वेश नहीं रहेगा तो इसलिए वो हो जाएगा शुद्ध सत्व इसलिए शुद्ध सत्व सन्यास, योगात्, शुद्ध सत्व उपाधि के व्यापारों को अपना न समझने के, के कारण उन व्यापारों के फल के प्रति राग-द्वेष रहित है सत्व यानी अंतकरण जिनका शुद्ध है यानी रागद्वेश से रहित हैं है मल और उस मल से रहित निर्मल हैं शुद्ध शब्द का अर्थ निकलेगा और सत्व यानि अंतकरण जिनका उन्हें कहा जाएगा शुद्ध सत्वा यतया मैं के रूप में जो नित्य शुद्ध आत्मा है उसी को समझ रहे हैं तो फिर मन जिस वस्तु से जुड़ता है उस वस्तु के गुण दोष अपने में लेता है तो मैं के रूप में जुड़ रहा है मन नित्य शुद्ध आत्मा के साथ ही तो आत्मा तो नित्य शुद्ध होने से तो रागद्वेश उसमें स्वतः न होने से और स्वयं का स्वरूप ही होने से स्वयं के प्रति कभी रागद्वेश नहीं हुआ करते रागद्वेश जब भी होंगे तो रागद्वेशता से भिन्न वस्तु के प्रति होंगे जो भिन्न वस्तु अनुकूल हैं अनुकूल प्रतीत हो रही है उसके प्रति राग अर्जो अपने से भिन्न प्रतीत हो रही है किंतु प्रतिकूल प्रतीत हो रही है उसके प्रति द्वेष अपने आप के प्रति न राग होगा न द्वेष होगा स्वयं के प्रति द्वेष नहीं होता तो इसलिए आत्मा के प्रति भी राग-द्वेष नहीं है स्वयं होने से और कर्म को अपना व्यापार अनुभव न करने से कर्मफलभूत संसार के प्रति भी रागद्वेश नहीं होगा तो सं ऐसा हुआ क्यों तो सन्यास संन्यास योग योग शब्द का अर्थ सन्यास का तो अर्थ हुआ ये त्याग और योग का अर्थ है साधन ये त्यागात्मक जो साधन है उस साधन से वह नित्य शुद्ध है तो शुद्ध सत्ता और एक विशेषण है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता वेदांत यानी उपनिषद वेदांत शब्द का अर्थ है उपनिषदों और विज्ञान शब्द का अर्थ है अनुभव ज्ञान तो वेदांत जनितम विज्ञानम वेदांत विज्ञानम ऐसा मध्यम पदलोपी समास है वेदांत नेदांत जनित एक पहले समास हुआ और फिर वेदांत जनितम विज्ञानम वेदांत विज्ञानम जनित पद का लोप हो गया वेदांत से उत्पन्न हुआ ज्ञान उसे कहा जाएगा वेदांत विज्ञान और उस वेदांत विज्ञान का अर्थ यानी विषय तो वेदांत है उपनिषदें और उपनिषदों से उत्पन्न हुआ ज्ञान माना जाएगा उपनिषद अर्थ का ज्ञान और उपनिषद का अर्थ क्या है उपनिषद का जो विषय है उपनिषद का विषय है परमात्मा तंतु औपनिषद पुरुषम पृछ्यामी छांदो ये याज्ञवल के जी ने ने उपनिषद में शाकल्य ऋषि से कहा कि मैं औपनिषद पुरुष को पूछना चाहता हूँ औपनिषद करते हैं उपनिषदों से ही जिसका ज्ञान होता है जिसे चाक्सुस कहा जाता है चक्षु इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसे कहते हैं चाक्सुस। रूप चाक्सुस है ऐसे औपनिषद कहते हैं उपनिषदों से जिसे जाना जाता है उसे औपनिषद कहते हैं और औपनिषद यह विशेषण किसका बताया याज्ञोल जी ने पुरुष का और पुरुष का अर्थ है ब्रह्म परमात्मा इसलिए वेदांत विज्ञान अर्थ हो जाएगा उपनिषदों से उत्पन्न हुए ज्ञान का विषय तो उपनिषदों से उत्पन्न हुए ज्ञान का विषय होगा पुरुष पुरुष यानी आत्मा तो अर्थ शब्द से लिया जाएगा प्रत्येक अभिन्न आत्मा एक में वितीय आत्मा उपनिषद तरह खल्विद ब्रह्म निहना किंचन आत्मा इद् एक अग्र आसी नान्यत किंचन इत्यादि इत्यादिवाक्य बताते हैं कि उपनिषदों का तात्पर्य विषय एक अभिन्न ब्रह्म है परमात्मा है। तो वेदांत विज्ञान का जो अर्थ वो है प्रत्येक परमात्मा और अर्थ का एक विशेषण है सुनिश्चिता तो वेदांत विज्ञानस्य से सुनिश्चित अर्थो ये वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था ऐसा विग्रह करते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ शब्द का तो उसका हिंदी में अर्थ निकलता है उपनिषदों से उत्पन्न हुए ज्ञान का विषय सुनिश्चित हैं जिनके बुद्धि में तो वेदांत विज्ञान से वेदांत जनित विज्ञान का विषय है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म और वह सुनिश्चित हैं जिनकी बुद्धि में वे हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था अन्य उपनिषदों का परमतात्पर्य प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म का मय के रूप में निश्चयवान जो है उन्हें कहा जाएगा वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता यतय ऐसे जो यतनशील हैं ते तो जो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ है संन्यास रूप साधन से शुद्ध अंतकरण है और ये यत्नशील है जो ते यानी वे पर काले ब्रह्म लोकेशु परांत काले तो परांत काल ये अंतकाल कहा जाता है मृत्यु के समय को अंतकाल कहते हैं वो अंतकाल दो प्रकार का एक पर एक अपरांतकाल जिनको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ और जन्म मरण के हेतु भूत अविद्या काम कर्म उस साक्षात्कार से समाप्त हो गए विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयते चाश्य कर्माणी तस्म दृष्टि परावर के अनुसार यह जन्म मृत्यु के हेतु अविद्या अविद्याग्रंथी शब्दित ग्रदय ग्रंथि शब्दित अविद्या काम और कर्म समाप्त तो हो गए हैं तो भावी जन्म जिनका नहीं होना है प्रारब्ध बाक्य है वह प्रारब्ध भोग करके समाप्त तो होते ही जैसे बाकी का शरीर छूटता है उपाधि छूटती है ऐसे प्रारब्ध से टिका हुआ ज्ञानी का शरीर भी छुट जाएगा लेकिन भावी जन्म का कोई दूसरा निमित्त न होने से अविद्या काम कर्म से ही जन्म होता है ये जब तक निवृत्त नहीं होते ये होते हैं ब्रह्म ज्ञान से ही अविद्या काम कर्म कि आत्यंतिक निवृत्ति होती है ब्रह्म ज्ञान से और इनके निवृत्त होने के बाद ये एक शरीर छूटा जिस शरीर में ज्ञान हुआ वह तो भावी कोई शरीर नहीं होना है उसका जन्म न तो फिर से ही मृत्यु लोक में होना है न तो स्वर्ग में होना है न तो ब्रह्मलोक में होना है कहीं पर भी नहीं होना उसे पुनर्जन्म मिलना ही नहीं है वह माना जाता है अंतिम जन्म अंतिम शरीर की मृत्यु फिर जन्म ही नहीं होना है तो मृत्यु भी नहीं होनी है वो परांत काल माना जाता है वो ब्रह्म ज्ञानी का होता है और जो अज्ञानी है निर्विशेष ब्रह्म का शरीर के रहते रहते अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ इसलिए अविद्या काम कर्म भी चित्त में बने रहेंगे श, शरीर छोड़ते समय तो अविद्या काम कर्म यही जन्म के निमित्त हैं भावी जन्म के वे विद्यमान होने से उनका अज्ञानियों का जन्म होगा वर्तमान शरीर का प्रारब्ध समाप्त हुआ तो वो तो प्रारब्ध समाप्त होने से छूट जाएगा जैसे ज्ञानी का छूटा ऐसे अज्ञानी का भी छूटेगा लेकिन ज्ञानी का तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों शरीर भी छूट जाते हैं सूक्ष्म शरीर के पाँचों जो सत्रह तत्व हैं वे सब के सब अपने अपने कारण सर, कारणों में विलीन हो जाते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठाएँ समंत्र आएगा वो बताएगा सातवा मंत्र सूक्ष्म शरीर में पाँचों प्राण वे अपचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से बने थे वो अपंजकृत पंचमाभूतों के सम्मिलित रजोगुण में मिल जाएंगे ज्ञानेंद्रिया अपने अपने उपादान कारणभूत अपंचीकृत पंचमाभूतों के अलग अलग सत्व में मिल जाएंगे सम्मिलित सत्वगुण में मिलेगा अंतकरण मन बुद्धि और कर्मेंद्रिया मिलेंगे जोगुण में तो सूक्ष्म शरीर समाप्त और रूप जो कारण शरीर था वो तो विद्या यानी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होते ही समाप्त हुआ था और कर्म भी समाप्त हुए थे इच्छाएं भी समाप्त हुई थी इच्छा कर्म का आश्रय अंतकरण ही नहीं रहा था तो ये सब भी नहीं रहेंगे तो वह फिर तीनों शरीरों से रहित तो निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है उसका जन्मांतर नहीं होता और इसका तो केवल स्थूल शरीर अज्ञानी का छूटता है कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर बने रहते हैं वे ही दूसरे स्थूल शरीर में चले जाते हैं माना जाता है वही जन्मांतर हुआ जिस स्थूल शरीर को धारण कर लिया उनका माना जाता है अज्ञानी का अज्ञान के रहते हुए जो शरीरपात होता है शरीर पात काल मृत्यु काल वो अपरांत काल है वह अपरांत काल है लेकिन यहाँ तो ज्ञानी की स्थिति बताई जा रही है जिसको आत्मलाभ हो गया है उपनिषद अर्थ का आम ब्रह्माष्टमी ऐसा करामलकवत साक्षात्कार हो गया है उसकी स्थिति बताई जा रही है तो उसका तो परांत काल होगा जब तक प्रारब्ध है तब तक तो वे रहेंगे परामृता परामृत होकर के पर अमृत हैं अमृत भी दो प्रकार का होता है एक सापेक्ष अमृत होता है जो पदार्थ सृष्टि के उत्पत्ति के समय उत्पन्न हुआ और महाप्रलय तक रहने वाला है ऐसे तत्वों को भी कहा जाता है अमृत आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही भासते। ऐसा एक शास्त्र वचन है वो बताता है कि आभूत संप्लव संप्लव कहते हैं प्रलय को भूत कहते हैं पंचभूतों को पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भूत हैं तो भूत संप्लव का अर्थ निकलेगा भूतों का प्रलय आ तो का अर्थ है पर्यंत तो महाभूतों का प्रलय पर्यंत जो स्थान रहता है बीच में समाप्त नहीं होता एक बार उत्पन्न हुआ और महाभूतों के प्रलय तक रहने वाला है जो स्थान उसे कहा जाएगा आभूत संप्लव स्थान और उसे अमृतत्व ही भाषते उसे अमृत कहा जाता है और महाभूतों के प्रलय के साथ समाप्त तो होगा तो वो भी अमृत हैं लेकिन उसे कहा जाएगा अपेक्षित अमृत सापेक्ष अमृत और एक है परमात्मा वह भी अमृत है यानी मरण धर्म से रहित है उसका तो कभी भी भूतों का प्रलय होने पर भी प्रलय नहीं होता जो सापेक्ष अमृत है वह तो भूतों का प्रलय होने पर समाप्त होता है उसकी मृत्यु होती है और परमात्मा की मृत्यु तो कभी भी नहीं होती इसलिए उसे कहा जाता है निरपेक्षामृत वह परामृत है उसे कहा जाएगा परम अमृत ब्रह्म तो जो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ है वे जीते जी ही परामृत होते हैं का मतलब ब्रह्मवेद ब्रह्मती के अनुसार ब्रह्मज्ञ स्वरूप ही होता है भले ही जब तक प्रारब्ध है तब तक अज्ञानी की कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के तरह उपाधि से युक्त सा प्रतीत होता है लेकिन उस उपाधि को वह अज्ञानी के तरह मैं नहीं मानता उसकी अपने विषय में अनुभूति जीते जी ही रहती है अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए वह परामृत है जीवित काल में है ये आत्मलाभ का दृष्ट फल है परामृत होना तो ते परामृता संत यानी जीते जी ही परम अमृत शब्दित ब्रह्मनिष्ठ होकर के ब्रह्मरूप होकर के फिर क्या होता है परांत काले तो परांत काल है उनके शरीर का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद नष्ट होने का समय उनकी उपाधि के नष्ट होने का समय वो उनका अंतिम शरीर है बाद में संसार में कोई शरीर उनको मिलना नहीं है तो वह जो परांत काल है उस परांत काल में ब्रह्म इसमें ब्रह्म एवं लोकह ब्रह्मलोक ये कर्मधारय समास है ब्रह्मण लोक ब्रह्मलोक ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास करते हैं तो ब्रह्मलोक शब्द का तो अर्थ होता है ब्रह्मा जी जिस लोक में निवास करते हैं वह लोक हिरण्यगर्भ का निवास स्थान और ब्रह्म एवं लोक ब्रह्मलोक ऐसा ब्रह्मलोक शब्द का विग्रह करते हैं कर्मधारय समास मान करके तो अर्थ निकलता है कि ब्रह्म ही लोक है लोक शब्द का अर्थ प्रकाश भी होता है लोक शब्द का अर्थ फल भी होता है तो ब्रह्म ही फल है ये कहो मोक्ष और ब्रह्म अलग अलग दो चीजें नहीं है ना? ब्रह्म ही मोक्ष हैं ब्रह्म भावच्च मोक्ष ऐसा भाष्कर भगवान लिखते हैं ब्रह्मस्वरूप ही मोक्ष हैं अलग नहीं है ब्रह्म से तो ब्रह्मलोक शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष और बहुवचन है वो मोक्ष को प्राप्त करने वाले जो मुमुक्षुजन हैं वे अनेक हैं उसको लेकर के मोक्ष अनेक नहीं है मोक्ष तो एक है कोई भी मुक्त हो जाए चाहे मनुष्य मुक्त हो जाए देवता मुक्त हो जाए ब्रह्मा जी मुक्त हो जाए या कोई बड़े ऋषि मुनि मुक्त हो जाए तो मुक्ति में कोई बड़ा ऋषि मुनि मुक्त हुआ तो उनको बहुत बड़ा ऊंचा सिंहासन मिलेगा और सामान्य मनुष्य मुक्त हुआ तो उसे कहीं छोटी सी कुर्सी मिलेगी ऐसा नहीं है वो तो सब के सब एक निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होते हैं वहाँ तो साथतिश्यता नहीं है न सातिशय तो होता है कर्मफल ब्रह्म ज्ञान का फल निरतिशय है उसमें तारतम्य नहीं है ऊंच नीचपना नहीं है एक है एकरस है तो वो जो एक रस ब्रह्म है उसे यहाँ पर ब्रह्मलोक शब्द से कहा जा रहा है और बहुवचन जो मंत्र में है ब्रह्मलोक शब्द में वह मोक्ष प्राप्त करने वाले अनेक होने से बहुवचन है प्राप्त करने वाले के दृष्टि से मुक्त होने वाले अनेक हैं और अनेकता उनमें औपाधिक है कल्पित है तो इसलिए कल्पित जो मुक्त होने वाले अनेक हैं उनके दृष्टि से बहुवचन समझना नहीं तो एकवचन ही है ब्रह्मलोकेशु का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणी तो परांत काले ब्रह्मणी सर्वे ते सर्वे का अर्थ है परिता यानी चारों ओर से यानी देश तो अपरछिन्न जो ब्रह्म भाव है परिछिन्न ब्रह्म भाव नहीं। देश जैसे संसारांतपाती फल प्राप्त करने के लिए उपनिषदों ने अलग अलग तीन मार्ग बताए हैं क्योंकि संसारांतपाती फल परिचिन है देश से कर्म का पुण्य कर्म का फल प्राप्त करना है तो स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग एक देश विशेष में है तो इसलिए वहां जाने के लिए तो दक्षिणायन मार्ग है ब्रह्मलोक में जाना है तो वो भी एक निश्चित देश विशेष में है वहाँ पहुँचने के लिए है आपका उत्तरायन मार्ग और जो पुण्यात्मा नहीं है उपासक भी नहीं है तो पापी हैं उनके लिए बार बार जन्मना और मरना रूप जाय सौम्रीय स्वनाम का एक मार्ग है ये तीन मार्ग होते हैं संसार अंतपाती फल प्राप्त करने के लिए क्योंकि वह देश से परिचिन्न है संसार अंतपाती फल और जो ब्रह्मलोक शब्द से कहा गया फल है मोक्ष वह देश से परिचिन्न नहीं है वो तो ब्रह्म ही है ना और ब्रह्म कहाँ नहीं है आकाश कहाँ नहीं है तो आकाश सर्वत्र है ऐसे आकाश के तरह ब्रह्म भी सर्वत्र होने से अपरिछिन्न होने से वह परिशब्द का अर्थ है परित मुचअंती का हैं जो परिच्छिता की भ्रांति का निमित्त भूत अविद्या काम कर्म का बंधन था हेतु था उससे रहित हो जाते हैं परिचिन्नता की भ्रांति मिट जाती है परिचिन्न भाव जिस उपाधि निमित्तक था वह उपाधि छूट जाती है तो उपाधि के छूटते जैसे घटाकाश की उपाधि घट के फूटते ही घटाकाश कहा गया तो अपने स्वरूप में स्थित हुआ ऐसे प्रारब्ध के कारण टिकी हुई जो परिचिन उपाधि थी ज्ञानी को भी अज्ञानी के दृष्टि में परिचिनता दिखाने वाली वह उपाधि छूट गई तो घट के फूटने पर घटाका जैसे महाकाश रूप जो अपना पारमार्थिक स्वरूप है उसमें अवस्थित हुआ उस रूप से स्थित हुआ ऐसे ज्ञानी की प्रारब्ध के कारण टिकी हुई उपाधि के छूटते ही वह परिछिन्नता को छोड़ करके अपने अपरिछिन्न भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है वो पहले भी जीवित अवस्था में भी अपने आप को अपरिछिन्न रूप ही अनुभव कर रहा था अज्ञानी की दृष्टि में सा दिख रहा था वो भी उपाधि नहीं रही तो परमार्थतः जो अपरिछिन्न भाव है वह प्राप्त होता है विधेय कैवल्य प्राप्त होता है ये बताया ते सर्वे ब्रह्मलोकेशु परांत काले परि इसे यानी जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति यह आत्मज्ञान का फल है ये यहाँ पर बताया गया थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित ये जो प्रथम पद है इस मंत्र का इसकी व्याख्या करते हैं भाष्कर भगवान वेदांत विज्ञान में मध्यम पद लोपी समा उसे कहते हैं कि वेदांत जनित विज्ञानम वेदांत विज्ञानम जनित पद का लोप हो गया तो वेदांत विज्ञानम का अर्थ निकलेगा उपनिषदों से उत्पन्न हुआ ज्ञान और तस्य तस्थान से लेना उपनिषदों से उत्पन्न हुए ज्ञान को इसलिए तस्य का अर्थ निकलेगा वेदांत विज्ञान से अर्थ अर्थ का अर्थ है विषय तो वेदांत से उत्पन्न हुए विज्ञान का यानि अहम ब्रह्मास्मी इस वृत्ति का वृत्यात्मक ज्ञान का विषय अर्थ शब्द का अर्थ निकलेगा वो कौन है तो परमात्मा परमात्मा का अर्थ करते हैं एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार परस्मात अभिन्न आत्मा परमात्मा तो अभिन्न आत्मा हुआ प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ये होगा अर्थ शब्द का अर्थ जो मूल मंत्र में सुनिश्चित के बाद में एक अर्थ शब्द है ना उसका अर्थ हुआ परमात्मा वही विज्ञ है उपनिषदों से जानने योग्य है और सो अर्थ सुनिश्चितो ये शांत वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ ये पूरा एक पद है समास होकर के बना हुआ कहीं एक समास है न इसमें तो उसका विग्रह बताया बहुरी समास करके का कि सो अर्थ स्व अर्थ यानी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मरूप अर्थ सुनिश्चित हैं जिन्हें ऐसा मैंने जिन्हें तो जिनके बुद्धि में सुदृढ़ निश्चय है कि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही मैं हूँ मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा उपनिषदों का तात्पर्य विषय सुनिश्चित है जिनको वे हो गए वेदांत वेदांत विज्ञान था। था। ते विज्ञान विज्ञान ते गएसुनिश्चिता आगे कहते हैं कि तेच सन्यास योगात, सर्व कर्म च संयासा सर्वकर्म पर कवल ब्रह्मनिष्ठास्वूपा योगाद यतो यतनशीला शुद्ध सत्वा तो ये द्वितीय पाद का अर्थ कर रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल प्रातः काल